राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रीरियो बाल पत्रिका रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम दधीचि का त्याग बच्चों बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच युद्ध होता रहता था ऐसे ही एक युद्ध में दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए दोनों ही पक्ष युद्ध से तंग आ चुके थे इसलिए उन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे अपने सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर देंगे अब प्रश्ण ये था कि उन अस्त्र शेस्त्रों को कहा फेका जाए। यही जानने के लिए देव राज इंद्र देव गुरु ब्रिहस्पती से मिले। गुरु देव ब्रिहस्पती को मेरा साधर प्रणाम आयश्मान भाव। आप तो जानते ही हैं गुरु देव। देवताओं और दानवों में समझाता हो गया है कि अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे हाँ मुझे बहुत प्रसन्नता है देवराज जिंद्र कि तुम लोगों ने शित पुद्धी मानी की शान्ती और प्रेम से रहना बहुत अच्छी बात है पर देखता ह अभी भी चिंता व्याप्थ है। हाँ गुरुदेव। इन अस्त शस्त्रों की ही तो चिंता है। देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी हत्यार है। अब इनका क्या करें गुरुदेव। ऐसा करो। इन्हें रिशि मुनियों को सौप दो। वे तपस्व और शांति प्रिय होते हैं वे इनका दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे परंतु गुरुदेव ऐसे शांति प्रिय लोग भला अस्त्र शास्त्रों को स्वीकार ही क्यों करेंगे यदि तुम उन्हें यह विश्वास दिला दो कि यह काम तुम सबकी भलाई के लिए कर रहे हो तो वो तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों को रखना स्वीकार कर लेंगे हम तो फिर ऐसा ही करते हैं गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भव देवराजेंद्र गुरु ब्रिहस्पती की बात मान कर इंद्र आदी देवता प्रित्वी पर ऐसे रिशी को ढूंधने में लग गए जो इन खतरनाक अस्त्र शस्त्रों को रख सके जब वे महर्शी दधीजी के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा इस आश्रम का वातावरण कितना शांत और पवित्र है यहां नदी के तट पर शेर और हिरण अपना स्वाभाविक वैर भूलकर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं हम्म hmm. माननीय शस्त्रों के लिए यही स्थान सबसे उत्तम रहेगा वहां वहां उस पेड़ की छाया में ओ महर्षि दधीचि ध्यान मग्न हैं उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वे इन हस्त शस्त्रों को स्वीकार कर लें ओ महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण की भावना से देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को अपने आश्रम में रखना स्वीकार कर लिया बाद में उन्होंने सोचा कि इन विनाशकारी हथियारों को रखने से क्या लाभ इसलिए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन सब हथियारों को पिघला दिया और उसे पी गए उधर दानवों को युद्ध के बिना चैन कहां कुछ समय बाद उन्होंने फिर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी देवताओं को जब यह पता चला तो वो बहुत घबराए देवराज इंद्र दौड़े-दौड़े महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे तब महर्षि ने कहा देवराज इंद्र आपने सच्चे मन से शांति की कामना की थी अपने अस्त्र शास्त्र मुझे सौंप दिए थे मैंने भी उसे शांति की कामना से उन शास्त्रों को पिघलाकर पी लिया था अब कहती मेरे इसकारे से आपका आहित होता है तो मैं भी दोषी हो जाऊंगा नहीं नहीं मां जी आप दोषी नहीं हैं सारा दोष उन दानवों का है जो ना स्वयम चैन से रहते हैं और ना हमें रहने देते हैं। अब हम क्या करें महार्शी? कैसे उत्तर दें उनके आक्रमन का? आप मेरी अस्थियां ले जाएए। उनसे जो हधियार बनेगे वो बज्र जैसे कठोर होंगी। उन हधियारों की साहेता से आप दानवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। नहीं नहीं महार्शी, नहीं नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं महार्शी, आप जैसे तपस्वी महात्मा को मैं, मैं भलक, कैसे ही मार सकता हूं नहीं नहीं नहीं यह यह मुझसे नहीं होगा महर्षि जन कल्याण के लिए यह तो करना ही होगा देवराज इंद्र करना ही होगा नहीं नहीं महर्षि यह मुझसे नहीं होगा महर्षि यह मुझसे नहीं होगा मैं, मैं मैं भला आपको कैसे मार सकता, सकता हूं नहीं महर्षि यह मुझसे नहीं होगा यह मुझसे नहीं होगा महर्षि मैं मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा महर्षि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा मुझसे नहीं होगा महर्षि दधीचि के बार-बार कहने पर भी जब इंद्र उन्हें मारकर उनकी अस्थियां लेने को तैयार नहीं हुए तब लोक कल्याण हेतु महर्षि ने अपने तपोबल से अपने आप समाधि लगाकर अपने प्राण त्यागे नहीं नहीं मौजी आप ऐसा नहीं कर सकते ओ आप ऐसा नहीं करें महर्षि ओ महर्षि उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र नाम का हथियार बनाया और उसी की सहायता से दानवों के सेनापति वृत्रासुर को मार गिराया सभी देवता बड़ी बहादुरी से लड़े और अंत में उन्हें की विजय हुई महर्षि दधीचि के त्याग और बलिदान की यह कथा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 आलेख डॉ बी आर धर्मेंद्र कलाकार सतीश कक्कड़ पवन कौशिक राजेश आहूजा और राजश्री ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल आल चतुर्वेदी आलेख संपादन निर्माण तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन वंदना अरिमर्दन